योग वाली, है। है? जो करने वाली? ने ने बता रहे हैं शास्त्र से से शास्त्र आगे द्वितीय अध्याय अध्ययन कर लेंगे किसका अध्याय करेंगे द्वितीय अध्याय मतलब तो द्वीता शास्त्र के द्वितीय अध्याय द्वीता शास्त्र के द्वितीय अध्याय में भगवता भगवान ने प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का विषय प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का विषय यहाँ विषय को दोनों को साथ जोड़ना है प्रवृत्ति का विषय और निवृत्ति का विषय विषय भूत है ना विषय भूत नूत शब्द के प्रयोग से अर्थ में कोई मतलब क्या होगा प्रवृति का विषय और निवृत्ति का विषय गीता शास्त्र के रुचि अध्याय में भगवान ने प्रवृत्ति का विषय और निवृत्ति का विषय दो बुद्धियाँ कही है कौन सी वो सांख्य बुद्धि और योग्युद्धि सांख्य बुद्धि मतलब सांख्य के विषय में बुद्धि और योग के विषय में सांख्य बुद्धि समाज करेंगे तो क्या होगा सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि योग्य बुद्धि को योग बुद्धि तो हो जाएगा तो प्रवृति निवृत्ति विषय भूते है ना मतलब प्रवृत्ति निवृत्ति का विषय विषय को दोनों के साथ जोड़ेंगे प्रवृत्ति का विषय और प्रवृत्ति का विषय कौन बुद्धि होगी योग बुद्धि हाँ लगाइए ऐसा लगाना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 असली गीता शास्त्र से दूसरी दुष्य अध्याय भगवता की भगवान ने प्रवृत्ति विषय कहा और निवृत्ति विषय कहा सांख्य बुद्धि या योग बुद्धि बुद्धि निर्दिष्ट ठीक है हैुद्धि हाँ सांख्य बुद्धि सांख और योग बुद्धि इस प्रकार दो बुद्धियों का निर्देश दिया अब ये देखिएगा तो प्रजात यदा कामान से किसको बताया है सांख्य बुद्धि पंक्ति लगाने सरल है पत्रकार का वही कहा दूसरी अध्याय में प्रजात यदा कामान यहाँ से लेकर आ अध्याय परिसाप्ते है तो से अध्याय की समाप्ति यदा परमान यहाँ से आरंभ करके अध्याय की समाप्ति सांख्य बुद्धि के आश्रित लोगों के लिए सांख्य बुद्धि के आश्रित मतलब सांख बुद्धि का आश्रय लेने वाले वालों के लिए ने? सांख बुद्धि मतलब क्या वो ज्ञान निष्ठा है न सांख बुद्धि का आश्रय लेने वाले लोगों के लिए सन्यास को कर्तव्य कह करके सन्यास को कर्तव्य मतलब कर्तुम योग्य करने योग्य सांख बुद्धि के आश्रित लोगों के लिए सन्यास को कर्तव्य कह करके जो सांघ बुद्धि का आश्रय लेने वाले है उनके लिए क्या कर्तव्य बताया संन्यास है न सर्व कर्म संन्यास और वो कब होता है विधि पूर्वक पूर्व सं जाता है इस संस से कर्तव्य सन्यास को कर्तव्य कह करके नाम है उनकी उनका किसका शांक बुद्धि के आश्रित लोगों का शांक बुद्धि का आश्रय लेने वाले लोगों का सब निष्ठतया कर्त करेंगे यहाँ पर शांक बुद्धि निष्ठतया क्या कहेंगे हाँ शांक बुद्धि निष्ठा से ही सांख बुद्धि निष्ठा से ही यात्रा अध्याय, अध्याय की समाप्ति पर्यत सांख बुद्धि का असल लेने वाले मनुष्यों के लिए संस को कर्तव्य कहकर संस को कर्तव्य कह कर और यहाँ चा तन्वय कर लेना निष्ठा कर्तव्य सन्यास को कर्तव्य कहकर और सांख बुद्धि का आश्रय लेने वाले लोगों के लिए सांख बुद्धि निष्ठा से ही कृतार्थता कही गई सांख बुद्धि निष्ठा मतलब शांख बुद्धि सांख बुद्धि में स्थिति होने से ही कृतार्थता कही गई किस प्रकार ऐसा ब्राह्मी इस प्रकार दोबारा देखो थोड़ा सतपद एक साथ आ जाएंगे द्वितीय अध्याय में प्रजाती मान यहाँ से आरंभ करके अध्याय की समाप्ति पर्यंत सांग बुद्धि का आश्रय लेने वाले मनुष्यों के लिए सन्यास को कर्तव्य कहकर कर क्या और ऐसा ब्राह्मी स्थिति इस, इस प्रकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति इस, इस प्रकार नाम के बात करेंगे चाहते शाम और सांग बुद्धि का आश्रय लेने वाले लोगों के लिए चाते शाम ऐसा ब्राह्मी स्थिति इति ऐसा ब्राह्मी स्थिति इस प्रकार शांत योग निष्ठा से ही कृतार्थता कही गयी उक्ता के हाँ, बाद ऐसा कहेंगे उक्ता उन्यास कर्तव्य किसके लिए कहा गया बोलो आश्रित सांख बुद्धिश्रितों के लिए है। अच्छा और सांख्य बुद्धि आश्रितों के लिए कृतार्थता किससे कही गयी के अनुसार बोलो किस से कृतार्थता कही गयी पंक्ति के अनुसार बोलो नहीं नहीं है ना उत्तर कि से किससे निष्ठा से, से, से निष्टे में निष्ठया बना है शांत निष्ठा से और किस प्रकार कही गयी कृतार्थता उसका ये सब रामिष्टी इस प्रकार है अच्छा अब देखना अब अर्जुन के लिए क्या कहा है तो बताते हैं क्या अर्जुन आए और अर्जुन के लिए कर्मण एव ते से कर्मण अधिकारा तेरा कर्म करने में ही अधिकार है कर्मणी एवं लगाया है ना कर्म करने में ही तेरा अधिकार है माँ भले उसको ना है अच्छा ये भी आगे आएगा माँ ते ये आ चुका है ना भी पहले कर्मण अधिकारा ते तेरा नहीं? कर्म करने में ही अधिकार है माँ ते अस्तु अकर्मणी अकर्मणी कर्म न करने में ते तेरा संग मतु कर्म न करने में तेरी प्रीति ना कर्म न करने में तेरी प्रीति हाँ मतलब कर्म ना करने में प्रीति न हो इसका मतलब कर्म तुझे करना है अच्छा और अर्जुन के लिए कर्मणिस्त माँ के संग अस्तुअक योग बुद्धि में आश्रित है इस प्रकार योग बुद्धि का आश्रय लेकर के इस योग बुद्धिम इस प्रकार योग बुद्धि का आश्रय लेकर के ले कर्म को ही कर्तव्य कहा कर्म को ही किसके लिए कहा अर्जुन के और अर्जुन कर्म करेगा कैसी बुद्धि का आश्रय लेकर के योग बुद्धि योग बुद्धि का आश्रय कौन लेगा ठीक है पंक्ति लग जाएगी और अर्जुन के लिए कर्मणि माते संगणी इसी योग बुद्धि माँ इस प्रकार योग बुद्धि का आश्रय लेकर के कर्म को ही कर्तव्य कहा तथा एव श्रेय प्राप्ति न उक्तमान किंतु तथा यो तथा से क्या लेना है यहाँ पर कर्मणा मतलब कर्म से ही श्रेया प्राप्ति न उक्तमान किंतु कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं कही तथा तथा से क्या लेना है कर्मणा कर्म आया ना पहले मतलब कर्मयोग से ही कर्मयोग से मोक्ष प्राप्ति कही है क्या तो वही है तथा एवं मतलब कर्म योग से ही श्रेय प्राप्ति न उक्तमान मोक्ष प्राप्ति को नहीं कहा मोक्ष होना है किससे ज्ञान निष्ठा से शांख बुद्धि निष्ठा से और अर्जुन को क्या बता दिया है करने के लिए कर्म और कर्म से मोक्ष बताया नहीं नहीं। इसलिए अर्जुन की बुद्धि व्याकुल हो गई कि जो मोक्ष का साधन है मोक्ष का साधन ये सांख बुद्धि निष्ठा को कहते हैं और जो मोक्ष का साधन नहीं है ऐसा कर्म करने के लिए हमको कह रहे ठीक है जो मोक्ष का साधन ज्ञान योग है ऐसा बताया किन्तु हमको कर्म करने के लिए कहते हैं और कर्म से मोक्ष होता नहीं है हाँ इस बात का विचार करती है इस बात का पर तर तरह तत्कर्थ है हाँ तत्कर्थ उस कारण, इस कारण जो ऊपर बताया ना कि उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं कही कर्म करने कर्म करने के लिए बताया आज उनको किंतु उससे मोक्ष प्राप्ति हाँ तो तथ्य हा, अर्थ है, है उस कारण से ही उस कारण उस कारण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 ये देखना वो क्या अर्जुन ने कहा है जय श्री चेतना यदि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है कर्म से श्रेष्ठ कौन है बुद्धि तो भगवान किसमें लगा रहे हैं उसको तो हम वो कर्म क्यूँ लगाते हुए अब ये अर्जुन का अभिप्राय है बताते हैं कथम श्रेयो अर्थिनो भक्ता श्रेयो श्रेय अर्थिनो कर कल्याण चाहने वाले या मोक्ष चाहने वाले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 स में उत्तर पद के अर्थ प्रधान होता है।, है तो प्रधान के साथ ही अन्वय किया जाता है अप्रधान के साथ नहीं, नहीं। हाँ, तो साक्षात पद का अन्वय किसके साथ करना है वाँ। वाँ। प्रधान है ना तो साक्षात मोक्ष नहीं बल्कि साक्षात उसका साधन कल्याण चाहने वाले मुझ भक्त के लिए जो साक्षात मोक्ष का साधन है यथ है ना तो यथ के कारण जो है ना फिर उसका तत्कार कर लेना और बल्कि शांत बुद्धि निष्ठाम है ना इसलिए तो करना पड़ेगा यह तो सामान्यता में नंख बुद्धि में ऐसा कह सकते उस सांख बुद्धि निष्ठा रूप साधन को कह करके साधन कह दिया करेंगे ना नहीं नहीं, नहीं श्रेया साधन पहले दिया है ना और बाद में सांख बुद्धि निष्ठा के साथ ही यदि जोड़ना हो ना इसको ही जोड़ सकते दोबारा नहीं श्रेय साधनम को ही दो, दो बार जुड़ जाएगा तो कल्याण चाहने वाले मुझ भक्त के लिए साक्षात जो मोक्ष का साधन है तो उस सांख्य बुद्धि निष्ठा रूप मोक्ष के साधन को यही दोबारा आ जाएगा तो तत्शब्द लग जाएगा यद के कारण तद आ जाएगा, तो सांख्य बुद्धि निष्ठा को सुनाकर सांख्य बुद्धि निष्ठा को सुनाकर मोक्ष का साधन क्या है सांख्य बुद्धि निष्ठा तो सांख्य बुद्धि निष्ठा को सुनाकर ये लगा की दृष्टा ये कर्मणी की विशेषा ना सब देश का अनेक दिष्टा युक्त है कि प्रत्यक्ष अनेक अन्यों से युक्त है प्रत्यक्ष अनेक से युक्त कौन है कर्मी अरे युद्ध जो युद्ध कर्म है ना उसके लिए उसमें बहुत लोग मारे जाएंगे अर्जुन सोचता है ये कैसा है बहुत अनर्थों से युक्त है ऐसा कि प्रत्यक्ष अनेक अनथों से युक्त अब कितनी पीड़ा होती है जिसको मारा जाता है कितना कष्ट होता है, है कि अनेक अन्यों से युक्त है ये कर्मी और पारंपरियण अपनी अनेकांशिक्रेया प्राप्ति भले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 ऐसा संदेह हो सकता है ना शुद्धि हो या no. ना हो जब ऐसी स्थिति होगी मतलब उतनी मात्रा में कर्म नहीं किया थी कि हो और फिर क्या है कि उसको फिर ज्ञान हो तो क्या अर्जुन का विचार है कि मतलब कि परम्परिया भी मोक्ष देने वाला कर्म है इसमें संदेह है उनकी लगाना परम्परिया भी संदिग्ध मोक्ष प्राप्ति रूप फल वाला वैसे अनेकांतिक कर्त होता है संदिग्ध कह सकते हैं संदेह युक्त कह सकते हैं संशय युक्त है। हम्मांतिक अर्थ होता है निश्चित मतलब परम्परिया भी परम्परिया भी संदिग्ध मोक्ष प्राप्ति रूप फल वाले कर्मण की कर्म में मुझे लगाती हो दोबारा लगाएंगे की श्रेयवर्थ ने अर्थ है कि, कि मोक्ष जाने वाले मोक्ष चाहने वाले मुझ भक्त के लिए जो साक्षात मोक्ष का साधन है उसे सांख बुद्धि निष्ठा को सुनाकर लग जाएगा कल्याण जाने वाले भक्त के लिए कल्याण जाने वाले मुझे भक्त के लिए जो साक्षात मोक्ष का साधन है उस सांख्य बुद्धि निष्ठा को सुनाकर सुनाकर मुझे प्रत्यक्ष अनेक अर्थों से युक्त जो परम्परिया भी संदिग्ध मोक्ष प्राप्ति रूप फल वाला है ऐसे कर्म में कैसे लगाते हो कथा जी ऐसे करो में क्यों लगाते हो ऐसे करो में क्यों लगाते हो कर्मण कथम ऐसे नो में क्यों लगाते हो इति युक्ता इस प्रकार अर्जुन का व्याकुल होना उचित है इस प्रकार अर्जुन का व्याकुल होना गी, गी। आ, दो बातें बताते है एक मतलब शीघ्र कल्याणकारक और एक के कल्याणकार होने में संदेह हो और फिर बताए ये की जो जिसके कल्याणकार होने में संदेह उसको परेशानी आ जाएगा व्यक्ति ऐसा ही है तद अनुरूपा क्या प्रश्न जयसी चेत इत्यादि और उसके अनुरूप ही प्रश्न है क्या जैसी जयसी चेत और उसके अनुकूलता के अनुकूल और पर्याकुल अनुकूल ही जैसी चेत इत्यादि अर्जुन का प्रश्न है क्या तद अनुरूपा और व्याकुलता के अनुकूल जैसी चेत इत्यादि अर्जुन का प्रश्न है अब देखना क्या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 किंत कुछ लोगे अर्जुन के प्रश्न के अभिप्राय को अन्य प्रकार मानकर, अन्य प्रकार मानकर, मान उसके प्रतिकूल किसके प्रतिकूल अर्जुन, अर्जुन के अभिप्राय के प्रतिकूल भगवान के उत्तर की कल्पना करते हैं तो कैसे कल्पना करते हैं तो भाष्यकार आगे लिखते है चाहे और जैसे यहाँ आत्मना लिखा है ना तो आगे जो निरूपिता आया है ना तो निरूपिता का करता है आत्मना भाग में यथाद में और स्वयं भूमिका भाग में यथा गीता अर्थान जैसे गीता के अर्थ का निरूपण करते है कहाँ पर भूमिका भाग में भूमिका भी ग्रंथ का एक भाग होता है न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 मोक्ष के लिए ज्ञान कर्म का समुच्चय कहते हैं समुच्चय समझते हैं कि दोनों मिलाकर मोक्ष के साधन है जैसी जब जैसी ऐसा वाक्य आता है तो यहाँ पर छोड़ने की बात कह देते हैं तो विपरीत बात कह देते हैं समझ लग गई और संबंध और स्वयं संबंध ग्रंथ में यथा गीता जैसे गीता के अर्थ का अनुरूपण करते हैं और क्या पुनः और पुनः यहाँ पर प्रश्न और उत्तर का मतलब अर्जुन के प्रश्न का और भगवान के उत्तर का ये उसके विपरीत किसके कथम प्रश्न होगा तो भाषाकार समझाते हैं तत्व संबंध ग्रंथ है की वहाँ संबंध ग्रंथ में मतलब भूमिका ग्रंथ में जो भूमिका ग्रंथ में क्या कहते हैं तो बताइए देखिए आगे सभी आश्रम वालों का के लिए सभी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 प्रतिपाद अर्थ समझते हैं प्रतिपादन किया गया से मतलब गीता शास्त्र में सभी आश्रम वालों के लिए प्रतिपाद अर्थ ज्ञान कर्म का समुचय है गीता शास्त्र में सभी आश्रम वालों के लिए या सभी आश्रम वालों के लिए गीता शास्त्र में प्रतिपाद अर्थ क्या है ज्ञान कर्म का जिसका जिस अर्थ का प्रतिपादन किया जाए उसे क्या कहेंगे जा� ज्ञान कर्म के जी सर से का प्रतिपादन किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे प्रतिपाद्य अर्थ अनुरूपित अर्थ लग जाएगा कि गीता शास्त्र में सभी आश्रम वालों के लिए प्रतिपाद्य अर्थ है ज्ञान कर्म का समुच्चय ठीक है ज्ञान कर्म का समुच्चय ही गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य इतुक्तम ऐसा कहाँ कहाँ संबंधित भूमिका में है अच्छा और वही पर और कहते हैं क्या पुनः और पुनः विशेष रूप ऐसी और पुनः विशेष रूप से कहा वही सम्बन्ध ग्रंथ में ही के पुनः शब्द लेना है है ना ई ई नहीं लेना है जो ई पुना था ना ऊपर है तो ये नहीं ई के लिए आगे आएगा पुनः वही सम्बन्ध ग्रंथ में और पुनः ये विशेषतम का विशेष रूप ऐसी विशेषतम का क्या अर्थ है विशेष रूप से क्या बताते हैं याव जीव श्रुति याव जीवे अग्निहोत्रम तुय क्या श्रुति है याव जीवित जब तक जिये अग्निहोत्र होम करे जीवन यावत जीव श्रुति से विहित से नहीं मतलब जीवन पर्यंत कर्म जीवन पर्यंत कर्म का विधान करने वाली से विहित क्या कहेंगे जीवन पर्यंत कर्म करने वाली श्रुति से जीवन पर्यंत कर्म नहीं हाँ ठीक है मतलब जीवन पर्यंत कर्म का विधान करने वाली श्रुति से विहित क्या अर्थ होगा जीवन पर्यंत कर्म का विधान करने वाली श्रुति ऐसी लग जाएगा तो श्रुति कौन सी है या वह जीवे हाँ तो जीवन पर्यंत कर्म का विधान करने वाली श्रुति से विजित कर्मों को छोड़कर कर्मों को केवलात ज्ञान मोक्ष प्राप्त केवलात ज्ञान एवं मोक्ष प्राप्त थे केवल ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है इति कि यह सिद्धांत अथवा यह बात या सिद्धांत कि निश्चित रूप से निषिद्ध है निश्चित रूप से निश्चित रूप से क्या निषिध है कि कर्मों को छोड़कर केवल ज्ञान से ही वो प्राप्त होता है या विषय अथवा या सिद्धांत या सिद्धांत निश्चित रूप से निषिद्ध है अवश्य निषिद्ध है तो पहले तो समुच्चय को प्रतिपाद्य समुचय को प्रतिपाद्य बताया है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 विशेषतम कहिए यह कर देना क्या पुना विशेषतम और पुना विशेष रूप से कहते हैं क्या कहेंगे है? और पुना विशेष रूप से कहते हैं क्या पुना विशेषतम और पुना विशेष रूप से कहते हैं क्या विशेष रूप से कहते हैं कर्म पर ज्ञान आदि और मोक्षा प्राप्त थी एकांति और प्रसिद्ध हाँ यह बात निश्चित रूप से विशिद्ध है ये कहाँ संबंध ग्रंथ में कहते हैं अब तीसरे अध्याय में वो क्या कहते हैं प्राचीन टीकाकार ऐसा देखेंगे तू ही किन्तु यहाँ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 ये श्रुति है कि मिला लेना सर्फी है मूल उससे ब्रह्मचर्य परिसम का समाप्त करके पूर्णता पालन करके किसमें जाए गृहित आश्रम में चला जाए और गृह भूतवा वनी भवित तो गृहस्थ आश्रम में जा करके फिर क्या हो जाए तो आश्रम भवित्रम को स्वीकार करे और वनी भूतवा और आश्रम में जा करके सन्यास ले ले ये क्या है ये आश्रम का ये आश्रम आश्रम का का का समुच्चय समुच्चय क्या है है सभी आश्रमों में जाना है। जो जो विधान उसका पालन करना ही चाहिए है ना इस आराम से बैठे बैठे खाने पीने से कुछ नहीं होता है बुद्धों तो को घर में भगाना नहीं होता समझ करके <laughs> <laughs> अब नहीं दोष हो जाएगा ये हो गया समुच्चय विकल्प देख ना <laughs> और विकल्प क्या है यदि ये ब्रह्मचर्याद हुआ परिव्रजेत है से ही सन्यास ले ले कहाँ से गृहद हुआ वनाद है ना ब्रह्मचराश्रम से ही संन्यास ले चाहे वो गृहस्थ आश्रम से सन्यास ले ले तो विकल्प हो गया ना हुआ लगाया चाहे तो ब्रह्मचर आश्रम से संन्यास ले ले अथवा गृहस्थाश्रम से संन्यास ले ले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 दोस्तों दो दो पांडू महाभारत में पांडू आता है ना पांडु थे ना उन्होंने वाण स्वीकार किया था हाँ तो वैसा मर्यादा का पालन तो करना अच्छा है शासन जब की जबकि वो तो क्या राजा थे क्या है हाँ राजा थे बड़े यशस्वी थे सब थे लेकिन फिर भी उन्होंने वाण सस्त्र स्वीकार किया तो करना चाहिए अब यही सोच लो की फिर संन्यास लेकर पूरा वैभोग बटोरना और कहाँ राजाओं का जो है वाणा में जाना उवन में जाना ये कितना विपरीत है वो तो त्याग हो गया उधर अब इधर क्या हुआ संग्रह हो गया, हो गया विपरीत होता है विपरीत नहीं करना चाहिए पर जीवन पर्यत कर्म का विधान करने वाली से जीवन पर्यंत कर्मो का विधान करने वाली श्रुति से विहित कर्मों का परित्याग ही कहा कहां? तीसरे अध्याय में कहा पर पहले उनका ग्रंथ आया ना तू ही किन्तु यहाँ तीसरे अध्याय में आश्रम का विकल्प दिखाते हुए जीवन पर्यंत कर्म का विधान करने वाली श्रुति से विधि कर्मों का परित्याग ही कहा ठीक है ये जो है ये प्राचीन ने जो आया था ना इस प्राचीन व्याख्याकारों का का नहीं। नहीं। बताया भाषाकार ने ते तो ये द्रुद्ध बात हुई की नहीं हुई यहाँ वहाँ तो समुच्चय पहले बोला और विशेष रूप से क्या बोला की कर्मो को छोड़ केवल ज्ञान ऐसी मोक्ष होता है ये बात तो बिल्कुल निषिद्ध है और तो यहाँ जो है कर्मों का त्याग ही दे दिया है का इसी से ही होगी जिसके ऊपर ये भाष्यकार ऐसा लिखते हैं, तो कुछ होगा ऐसा जरूर तथ विरुद्धम अर्थम अर्जुनाय भगवान तो विरुद्ध अर्थ है कि नहींदृशम विरुद्धम अर्थम तथ ईदृशम विरुद्धम अर्थम कि ऐसे विरुद्ध अर्थ को या ऐसे विरुद्ध अर्थ को हाँ ठीक है ऐसे विरुद्ध अर्थ को भगवान अर्जुन आय कथम भगवान अर्जुन से कैसे कह कहते ऐसे विरुद्ध अर्थ को भगवान अर्जुन से कैसे कह कहते मतलब यदि टीका कारो का जो अभिप्राय है और तो भगवान के बच्चनों का यदि वही अभिप्राय होता तो भगवान कहते नहीं यही मतलब है कि मतलब इस विरुद्ध अर्थ को भगवान अर्जुन से कैसे कह कहते आया वह श्रोता विरुद्धम अर्थम कथम अवधारित अथवा श्रोता विरुद्ध अर्थ को कैसे स्वीकार करता कि अर्जुन इतना मूर्ख तो नहीं है ना ये क्या उल्टा पुलटा बोल भगवान को बोल देता है ऐसे विरुद्ध अर्थ को कैसे स्वीकार करता लग गया मतलब भगवान ही कैसे कहते अथवा अर्जुन कैसे स्वीकार करता लग जाएगा अब यहाँ से जो है ना एक पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष है ना ये पूर्व पक्ष उत्तर पक्षी कौन बनाता है पूर्व पक्षी आकर लिखता है क्या हाँ मतलब अपनी बात का प्रतिपादन करने के लिए अपने प्रतिपादित विषय को अच्छी प्रकार समझाने के लिए पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष बनाया जाता है जिससे अपने विषय को गंधकार अच्छी तरह समझा सके। वही है पूर्व पक्ष आ गया तत् वहाँ यदि वहाँ ऐसा हो कहा भूमिका में जो ये वचन आ रहा है ना पुनः विशेषितम चाहे सुल्तान केवलाद्योग प्राप्त थे इसी एकांत एवं प्रसिद्ध इस पर आ रही है बातें कि ग्रस्थानाम कि गृहस्थ तत्र वहाँ या वहां या होगा मतलब वहाँ या, वहा या? ते लेना है संबंध ग्रंथ है भूमिकायां भूमिकाया में यह अभिप्राय है भूमिका में यह अभिप्राय है क्या की ग्रस्थानाम गृहस्थ के लिए ही स्रोत कर्म के परित्याग से स्रोत कर्म का परित्याग करके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 तो उसके लिए समुच्चय चाहिए और अन्य आश्रम वालों के लिए निषेध नहीं किया जाता है मतलब अन्य आश्रम वालों को केवल ज्ञान से मोक्ष तो मोक्षा मतलब भी मतलब ऐसा माने पूर्व पक्ष का अभिप्राय यदि ऐसा मान लिया जाए जो है संभावना है तथे त्याथ वहाँ यदि ऐसा अभिप्राय हो सभावना में है भूमिका ग्रंथ में, में यदि ऐसा अभिप्राय हो भूमिका ग्रंथ में यदि ऐसा अभिप्राय हो क्या की गृहस्थ के लिए ही स्रोत कर्म का परित्याग पूर्वक केवल ज्ञान से मोक्ष का निषेध किया जाता है स्रोत कर्म के परित्याग पूर्वक केवल ज्ञान से मोक्ष का निषेध किया जाता है किसके लिए तू आश्रमांतरा नाम न ना कितु अन्य आश्रम वालों के लिए ऐसा बात समझ में आई यह पूर्व पक्ष हो गया अब उत्तर पक्ष देखना उत्तर पक्ष मतलब यदि ऐसा अभिप्राय माने उन टीका करोगात अपनी पूर्वोत्तर विरुद्ध में कर्त या अभिप्राय भी या भाव भी यह अभिप्राय भी पूर्व-उत्तर विरुद्ध ही है पूर्व और उत्तर से विरुद्ध ही है पूर्वोत्तर विरुद्ध बात नहीं कहनी चाहिए पूर्व में जैसी बात कही गई है वैसी ही हम पूर्व में जो कहा गया है उससे विरुद्ध उत्तर में कुछ नहीं कहना चाहिए कदम कैसे विरुद्ध है तो देखना की सर्वाश्रम की सभी आश्रम वालों के लिए ज्ञान कर्म का समुच्चय गीता शास्त्र में निश्चित किया हुआ है लगाइए गीता शास्त्र में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 ऊपर आया था ना ऊपर के पेरा ऊपर से दूसरे पेरा में ध्यान है सर्वे साम आश्रम नाम ज्ञान कर्म समुचय गीता शास्त्र में ऊपर के तो वहां निरूपिता अर्था है या निश्चित अर्था है तो बात वही है निश्चित किया गया अर्थ या प्रतिपाद्य अर्थ लग गया हाँ इसी प्रतिज्ञा अर्थ है ऐसी प्रतिज्ञा करके पंक्ति लगे गीता शास्त्र में सभी आश्रम वालों के लिए प्रतिपाद्य अर्थ ज्ञान कर्म का समुचय है ऐसी प्रतिज्ञा करके ई अर्थ यहाँ कहाँ हाँ बताते हैं हाँ ठीक है यहाँ पर उसके विरुद्ध केवलाद ज्ञान नाम यहाँ पर उसके विपरीत अन्य आश्रम वालों के लिए आश्रत नाम है न <दिखिण> यहाँ पर अन्य आश्रम वालों के लिए यहाँ पर उसके विपरीत अन्य आश्रम वालों के लिए केवल ज्ञान से ही मोक्ष कैसे कहेंगे पता ही यहाँ पर अन्य आश्रम वालों के लिए उससे विरुद्ध किससे विरुद्ध पहले तो समुच्चय को मोक्ष का साधन बोले और उससे विपरीत केवल ज्ञान से मोक्ष कैसे कहेंगे कौन भगवान कौन भगवान ऐसा कह सकते हैं क्या नहीं। अच्छा पंक्ति लगेगी उसके भिरुद, उसके विरुद्ध अन्य आश्रम के लिए केवल ज्ञान से ही मोक्ष कैसे कहेंगे विपरीत हुआ कि नहीं हुआ नहीं। पहले तो बोला की मिलाकर मोक्ष देंगे समुचय कह दिया फिर केवल ज्ञान से कह दिया विपरीत हो गया ना अब पक्ष फिर आया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 स्रोत कर्म की अपेक्षा से या कथन है तो कैसे तो बताते हैं स्रौत कर्म रहतात केवला सिद्ध थे स्रौत कर्म रहतात श्रमुति विहित कर्म को क्या कहते हैं स्रोत कर्म स्मृति विहित कर्म को कहते हैं इस स्मृत कर्म।, कर्म कहते हैं कि स्रौत कर्म रहित केवल ज्ञान से ही स्रोत कर्म से रहित केवल ज्ञान से ही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 अभी पूर्व पक्ष चल रहा है उस तत्रकार तत्रकार तब तब ले लेना ग्रस्था नाम ग्र ग्रेस्थ, ग्र का विद्यमान ग्रस्थों के विद्यमान स्मार्थ कर्म को ग्रस्थों के या ग्रस्थों का स्मार्थ कर्म विद्यमान होने तो पर भी ग्रस्थों का स्मार्थ कर्म विद्यमान होने तो पर भी मतलब उनको स्मार्थ कर्म तो करना है तो स्मार्थ कर्म तो विद्यमान है तो वो तो है अब अविद्यमान अविद्यमान की तरह उसकी उपेक्षा करके किसकी स्मार्थ कर्म की ग्रस्थों का स्मार्ट कर्म विद्यमान होने पर भी मतलब स्मार्थ इस... इस कर्म वे कर रहे हैं तो विद्यमान होने पर भी अविद्यमान की तरह उपेक्षा करके अविद्यमान इसी तरह केवल अधिज्ञाना दोक्षा ना की केवल ज्ञान से ही मोक्ष नहीं होता है ऐसा कहा जाता है ध्यान देना अभी जो कहा था ना उसक ऊपर सौद कर्म रहता ग्रस्थाना मोक्षा प्रसिद्ध थे आज ना कि नहीं सऊद कर्म ज्ञान रहता केवला देव ग्रस्थाना मोक्षा प्रसिद्ध थे रहित केवल ज्ञान से ही ग्रस्थों के लिए मोक्ष का निषेध ज्ञान किस से रहते श्रौद कर्म दुदु दुदु। से तो कहने का मतलब है कि वो सौद कर्म से रहित ज्ञान से मोक्ष का निषेध किया गया है तो मतलब वो स्मार्थ कर्म तो कर रहे हैं स्मार्थ कर्म तो उनके विद्यमान है और विद्यमान होने पर भी विद्यमान की तरह उनकी उपेक्षा कर लेगी गई लेकिन है वो विद्यमान मतलब क्या है कि यदि वो इस्मार्थ कर्म कर रहे हैं इस्मार्थ कर्म और कर्म नहीं करते हैं तो उनको केवल ज्ञान से मोक्ष मतलब है बात ही समझ तो कर ही रहे है अब देखना अब लगाइए ये जो है ना पूर्व पक्ष आया अब यहाँ पर उत्तर पक्ष देखना एक तीवर कर कथन भी विरुद्ध है विरुद्धम से उसी प्रकार ले लेना पहले विरुद्धम के पहले क्या शब्द होता था पूर्वोत्तर विरुद्ध तो यहाँ भी पूर्वोत्तर विरुद्धम ले लेंगे यह कथन भी पूर्वोत्तर विरुद्ध है पूर्वोत्तर विरुद्धम विरुद्ध कथन कैसे विरुद्ध है तो कहते हैं की तो मतलब क्या है स्मार्ट कर्मों के सहित स्मार्थ कर्मो के करते हुए गृहस्थ को ज्ञान से मुक्त हो जाएगा मतलब स्मार्ट कर्म के सहित ज्ञान से मुक्त होगा ग्रहस्थ का तो वही बताते हैं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 स्मार्थ कर्म आगे के सही ज्ञान से मोक्ष का निषेध नहीं किया जाता है मतलब क्या है कि अन्य इसके अनुसार क्या मानना पड़ेगा की स्मार्थ कर्म के सही ज्ञान से किसका मोक्ष नहीं होगा देने देने देने देने देने देने देने। तो उसको और क्या करना पड़ेगा स्रोत कर्म स्रोत कर्म करना पड़ेगा तब ज्ञान मोक्ष देगा तो मतलब स्रोत कर्म यदि गृहस्थ न करें तो स्मार्थ कर्म के सहित ज्ञान मोक्ष दे देगा गृहस्थ को किन्न को दे दे यही पर यही है कथम कैसे ये कैसे विरुद्ध है जो कहते हैं स्मार्थ कर्म के सही ज्ञान से नाम एवं ग्रहस्थ के लिए ही स्मार्थ कर्म के सही ज्ञान से ग्रस्था नाम ग्रस्थान प्रसिद्ध थे गृहस्थ के लिए ही मोक्ष का निषेध किया जाता है अन्य आश्रम वालों के लिए स्मार्थ कर्म के सही ज्ञान से मोक्ष का निषेध नहीं किया जाता है इस विवेक भी कथम अवधारितुम सक्यम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 तो ये दो बात ये आ, इ, इ, इस बात को जो है ना विवेकी कैसे मानेगा ऐसा ये भाष्पकार कहते हैं विवेकी कोई मान ही नहीं सकता है कि मोक्ष के लिए दो तरह की बातें याद भाष्कार का विपरीत सब है सबको मोक्ष एक ही साधन से होना चाहिए है ना और बता रहे हैं से भाषाकार खींचा मतलब और पहले कुछ बात कह करके बाद में और भी कहना हो तो खिनचा ऐसा शब्द आता है खिनचा यदि यदि ऊ दूरेस्म से यहाँ पे ले लेना सन्यासी है न क्या ले लेंगे सन्यासी कर इसकी वित्पत्ति लिखा देंगे हो जाने दो ब्रह्मचारी को भी कहते हैं प्रसंगानुसार सन्यासी लेना है यहाँ पर और इस शब्द के बारे में कल बोलेंगे यदि सन्यासियों के लिए मोक्ष के साधन रूप से स्मार्थ कर्मों का ज्ञान के साथ समुच्चय होता है लग जाएगा चिंता यदि ऊर्जाम यदि सन्यासियों के लिए मोक्ष के साधन रूप से स्मार्थ कर्म के साथ ज्ञान का समुचय होता है या सन्यासियों के लिए मोक्ष के साधन रूप से स्मार्ट कर्मों के साथ ज्ञान का समुचय होता है।, है अच्छा तो सन्यासी को मोक्ष कैसे होगा स्मार्थ कर्म के सहित ज्ञान से और तो तथा याया? और ग्रस्त को फिर क्या होगा हाँ भाष्यकार का, तो का यह अभिप्राय है कि सबको मोक्ष का एक ही साधन होना चाहिए सबके लिए है ना नदी सन्यासी के लिए मोक्ष के साधन रूप से स्मार्ध कर्मो के सहित ज्ञान का समुच्चय होता है तो गृह से भी स्मार्च काम तो ग्रहस्थ के लिए भी मोक्ष के साधन रूप से स्मार्थ कर्मो से ही ज्ञान का समुच्चय मानना चाहिए इससे काम मानना चाहिए तो ग्रस्थ के लिए भी गृह गृहस्थ के लिए भी यहाँ मोक्ष साधन अत्यंत जोड़ेंगे है ना मोक्ष के साधन रूप से स्मार्ट कर्मों के साथ स्मार्ट कर्मों के साथ से तो गृहस्थ के लिए भी मोक्ष के साधन रूप से स्मार्थ कर्मों के साथ ही ज्ञान का समुच्चय मानना चाहिए वो है ना स्मार्ट कर्मों के साथ ही ज्ञान का समुचय न स्रोत ही मतलब स्रोत के साथ ज्ञान का समुचय मतलब भाषाकार का अभिप्राय यह है की सबके लिए मोक्ष साधन एक होना चाहिए हो जाता है है ना हा तो भाष्यकार अपना पर बताएंगे अब इतना हो गया अर्थ स्रोत समुच अर्थ मतलब यदि ऐसा माने पूर्व पक्ष आता है कि गृहस्थ के लिए ही ग्रस्तसे है कि ग्रस्त मोक्षाए की गृहस्थ के मोक्ष के लिए ही गृहस्थ के लिए गृहस्थ है ना कि गृहस्थ को ही मोक्ष के लिए क्या कहेंगे? को ही मोक्ष के करेंगे स्रोत स्मारत स्रोत और स्मार्ट कर्मों के साथ ज्ञान का समुच्चय होता है गृहस्थ को ही मोक्ष के लिए स्रोत और स्मार्त कर्मों के साथ ज्ञान का समुच्चय होता है किंतु सन्यासियों को, को स्मार्त कर्म के सहित ज्ञान ऐसी मोक्ष हो जाता है कि सन्यासियों को स्मार्त कर्म के सहित ज्ञान से मोक्ष हो जाता है अत ना ऊपर मतलब यदि ऐसा माने ये पूर्व पक्ष है तो उसने यहाँ पर सिद्धांति कहता है तब तो ये होगा की सबसे ज्यादा कष्ट किसको हो जाएगा द्रस्थ, द्रस्थ, द्रस्थ, द्रस्थ। हाँ तत्र एवं सचिव तब ऐसा होने पर तब ऐसा होने पर गृहस्थ सिरसी की गृहस्थ के ही सिर पर गृहस्थ के सिर पर आयास बहुल्यम करते हैं बहुत परिश्रम वाले बहुत बहुत परिश्रम वाले कौन है कर्म नहीं ये बहुल्यम जो कर्म का विशेषण है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 ओम पूर्ण माहा विचार करना कठिनाई नहीं है पंक्ति ठीक से लगाना मनन करना तो लग जाएगा बात स्पष्ट है